एक अंधेरी रात भादों की अमावश बादलों की गड़गड़ाहट बीच बीच में बिजली का चमकना वर्षा के झोंके गांव पूरा सोया हुआ बस नानक के गीत की गूंज रात देर तक वे गाते रहे नानक की मां डरी आधी रात से ज्यादा बीत गई कोई तीन बजने को हुए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 अभी पपिया भी चुप नहीं हुआ अपने प्यारे की पुकार कर रहा है तो मैं कैसे चुप हो जाऊं इस पपीहे से मेरी होड़ लगी जब तक ये गाता रहेगा पुकारता रहेगा मैं भी पुकारता रहूंगा और इसका प्यारा तो बहुत पास मेरा प्यारा बहुत दूर जन्मों जन्मों गाता रहूं तो ही उस तक पहुंच सकूंगा रात और दिन का हिसाब नहीं रखा जा सकता है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 जब जी को समझने की कोशिश करें एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुरु प्रसाद वह एक है ओंकार स्वरूप है सतनाम है कर्ता पुरुष है भय से रहित है वैर से रहित है कालातीत मूर्ति है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 नदी के पास बैठो कलकल -कल का नाद होता है लेकिन वो कल कल का नाद नदी और तट की टक्कर से होता है हवा का झोंका निकलता वृक्ष से सर सराहट होती लेकिन वह सरसराहट हवा और वृक्ष की टक्कर से होती हम बोलते हैं संगीतज्ञ गीत गाता है वीणा का कोई तार छेड़ता है लेकिन सभी चीज संघर्ष से पैदा होती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 मगर यह फासला ऐसा ही दिखाई पड़ता है जैसे गिलास आधा भरा हो कोई कहे आधा भरा है कोई कहे आधा खाली विज्ञान की पहुंच का द्वार अलग है विज्ञान ने पदार्थ को तोड़ तोड़ कर विद्युत को खोजा है ज्ञानियों की पहुंच का मार्ग अलग है उन्होंने अपने को जोड़ जोड़ जोड़कर तोड़कर नहीं अपने को जोड़ जोड़कर अखंड को पाया और उस अखंड में एक ध्वनि पाई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 वो नानक के समय समझी जा सकती थी तो नानक कहते हैं कर्ता पुरुष वही बनाने वाला लेकिन तत्म हमें ख्याल आता है कि अगर वही बनाने वाला है और हम बनाए गए हैं तो द्वैत हो गया और नानक तो शुरू में ही इनकार कर दिए हैं कि वह है एक अगर वो बनाने वाला सृष्टा है और सृष्टि अलग है जिसको उसने बनाया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 उसने कहा क्या करते हो दिमाग खराब हुआ नानक ने कहा यही तो कहा था पिता ने कि कुछ लाभ का काम करना ऐसे कहीं धंधा हुआ तू बर्बाद कर देगा और नानक ने कहा कि आप नहीं सोचते इससे ज्यादा लाभ की और क्या बात होगी लाभ कमा के लौटा हूं लेकिन ये लाभ किसी को दिखाई नहीं पड़ता था नानक के पिता